शुनिष्काम चरती बावत्मु नले नलेपतस्य शुद्ध क्रियमाणेपी कर्मणि स सश्य शृणव स्पृशन जीन असन स्तर्श मनस क्व संस क्वच आभास क्व साध्यम क्वच साधन आकाश से ईवधीर से निर्विकपदा सन्यासी पूर्ण स्वर सजयती अर्थसन्यासी पूर्णस्वरसवीग्रह आकृत्रिमावच्छिने वर्त बहुना कि महाशय निराकांशी सदा सर्वत्र महाय महत आदि जगत जगदत नाम विजृंबित विहाय शुद्धबोध से अवशिष्यते सर्वरंभेशु निष्कामो या चरेत बालवत मुनि न लेपाहत शुद्ध से क्रियमाणे अपनी कर्माणि पहला सूत्र जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम है और बालवत व्यवहार करता है उस शुद्ध के किए हुए कर्म में भी लेप नहीं होता है बहुत सी बातें सूत्र में समझ लेने जैसी हैं पहली बात सर्वारंभे सुधारणता हम किसी कार्य का प्रारंभ करते तो कामना से करते कुछ पाना है इसलिए करते कोई महत्वाकांक्षा है उसे पूरा करना है इसलिए करते ज्ञानी किसी कर्म का प्रारंभ किसी कारण से नहीं करता उसे कुछ भी पाना नहीं है कुछ भी होना नहीं है जो होना था हो चुका है जो पाना था पा लिया फिर भी कर्म तो होते तो इन कर्मों में कोई प्रारंभ की वासना नहीं है कोई आरंभ नहीं है प्रभु जो करवाता वह होता है ज्ञानी अपने कई कुछ भी नहीं कर रहा है प्रभु बुलाए तो बोलता प्रभु मौन रखे तो मौन रहता प्रभु चलाए तो चलता प्रभु ना चलाए तो रुक रहता जिस दिन अहंकार गया उसी दिन कर्मों को प्रारंभ करने की जो आकांक्षा थी वह भी गई अब कर्मों का प्रारंभ परमात्मा से होता है। और कर्मों का अंत भी उसी को समर्पित है ज्ञानी में कर्म प्रकट होता है लेकिन शुरू नहीं होता शुरू परमात्मा में होता है लहर परमात्मा से उठती है ज्ञानी से प्रकट होती है इसे समझना होता तो ऐसा ही अज्ञानी में भी है लेकिन अज्ञानी सोचता है लहर भी मुझसे उठी अज्ञानी अपने कर्मों का स्रोत स्वयं को मान लेता वहीं बंधन पैदा होता है कर्मों में बंधन नहीं है कर्मों का स्रोत स्वयं को मान लेने में बंधन तुमने कभी कोई कर्म किया है तुम कभी कोई कर्म कैस, कर कैसे सकोगे न जन्म तुम्हारा न मृत्यु तुम्हारी तो जीवन तुम्हारा कैसे हो सकता है मैंने सुना है एक महल के पास पत्थरों का एक ढेर लगा था और एक छोटा बच्चा खेलता आया और उसने एक पत्थर उठा के महल की खिड़की की तरफ फेंका पत्थर जब ऊपर उठने लगा तो पत्थर ने अपने नीचे पड़े हुए पत्थरों से कहा सगे संबंधियों से कहा सुनो जिन पंखों के तुमने सदा स्वप्न देखे वे मेरे पैदा हो गए आज मैं आकाश में उड़ने के लिए जा रहा स्वप्न तो पत्थर भी देखते हैं उड़ने के उड़ नहीं पाते मजबूरी में तड़फते आज इस पत्थर को अहंकार जगा फेंका तो किसी ने था लेकिन पत्थर ने घोषणा की कि देखते हो सुनते हो जिन पंखों के तुमने स्वप्न देखे वो मुझ में पैदा हो गए आज मैं आकाश की यात्रा को जा रहा हूं भेजा जा रहा था लेकिन उसने कहा जा रहा हूं पहल उसके स्वयं के भीतर से न आई थी प्रारंभ किसी और ने किया था लेकिन प्रारंभ का मालिक वो स्वयं बन गया और फिर जब जाके कांच की खिड़की से टकराया और कांच चकनाचूर हो गया तो खिलखिला के अट्ठा हस करके हंसा और उसने कहा सुनते हो हजार बार मैंने कहा है हजार बार चेताया है मेरे मार्ग में कोई ना आए अन्यथा चकनाचूर कर दूंगा अब जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर होता है पत्थर करता नहीं यह कांच और पत्थर के स्वभाव से घटता है कि कांच चकनाचूर होता है फर्क समझ लेना होने में और करने में पत्थर ने कुछ किया नहीं है करने को क्या है कांच टूटा है पत्थर निमित्त है टूटने में करता नहीं है लेकिन यह मौका कौन छोड़े पत्थर ये मौका कैसे छोड़े जैसे औरों ने घोषणाएं की हैं, तुमने की हैं, उसने भी की हैं, मेरे मार्ग में कोई ना आए अनथा चकना चूर कर दूंगा आज मौका मिला है घोषणा सही हो गई सही होती मालूम पड़ती आज इस अवसर को चूक देना ठीक नहीं और कांच के टुकड़े कहीं भी क्या बात तो घट रही है आंख के सामने घट रही पत्थर ने चकनाचूर कर ही दिया है तो इंकार भी कहा है प्रमाण भी कहां है इसके विपरीत लेकिन फिर भी पत्थर ने कांच को चकनाचूर किया नहीं कांच चकनाचूर हुआ है पत्थर जब कांच से टकराता है तो दोनों के स्वभाव से और स्वभाव का नाम परमात्मा है ये सहज हो रहा है न कोई कर रहा है न कुछ किया जा रहा है और जब कांच चकनाचूर हो गया और पत्थर जाके महल के कालीन पर गिरा तो उसने सुख की सांस ली उसने कहा लंबी यात्रा की थक भी गया हूं दुश्मन को भी मारा अब थोड़ा विश्राम कर लो गिरा है कालीन पर लेकिन कहता है थोड़ा विश्राम कर लू और फिर मन में सोचने लगा मेरे स्वागत में तैयारी की गई कालीन बिछाए गए कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तभी महल का नौकर पत्थर और कांच की टकराहट की आवाज और कांच का टूटना पत्थर का गिरना सुन के भागा हुआ आया तो पत्थर ने मन ही कहा मालिक आता है स्वागत के लिए और जब नौकर ने पत्थर को अपने हाथ में उठाया तो पत्थर ने कहा धन्यवाद हालांकि किसी ने सुना नहीं पत्थर की भाषा अलग आदमी की भाषा अलग नौकर ने तो फेंकने को उठाया है वापिस लेकिन पत्थरने का धन्यवाद तुम्हारे स्वागत से मैं प्रसन्न हो भी क्यों ना मैं कोई साधारण पत्थर नहीं विशिष्ट कभी कभी विरले ऐसे पत्थर होते जिनके पंख निकलते और जो आकाश मोड़ते पुराणों में सुनी है यह बात देखने में आजकल तो आती नहीं नौकर ने फेंक दिया पत्थर वापस, फेंका गया है लेकिन पत्थर कहने लगा घर की बहुत याद आती यात्रा लंबी हुई समय भी बहुत व्यतीत हुआ घर वापस चलू और जब गिरने लगा पत्थरों की ढेरी में तो उसने कहा देखो लौट आया यद्यपि महलों में मेहमान था सम्राटों के हाथों का श्रृंगार बना कैसे कैसे स्वागत समारंभ न हुए तुम तो समझ भी ना पाओगे तुम तो कभी इस ढेरी से उठे नहीं उड़े नहीं आकाश की स्वच्छता चांदारों से मेल सब जाना सब देखा लेकिन फिर भी घर अपना घर घर की बहुत याद आती थी लौट आया पत्थर वापस ढेरी में गिर गया ऐसी आदमी की भी कथा है ना तो प्रारंभ तुम्हारे हाथ में है और ना अंत तुम्हारे हाथ में श्वास जब तक चलती है चलती है जब ना चलेगी तो तुम क्या कर सकोगे लेकिन तुम तो यह कहते हो मैं श्वास ले रहा हूं परमात्मा तुमसे श्वास लेता और तुम कहते मैं श्वास ले रहा हूं तुम श्वास ले रहे हो तो मौत द्वार पर आ जाएगी तब लेते रहना तो पता चलेगा कि कौन लेने वाला था मौत द्वार पर आएगी तो तुम एक श्वास भी ज्यादा ना ले सकोगे जो श्वास बाहर गई तो बाहर गई भीतर न लौटेगी लाख तड़फो और चिल्लाओ लाख शोरगुल मचाओ श्वास वापिस ना आएगी तुम लेना चाहोगे लेकिन लेना सकोगे श्वास तुम ले नहीं रहे हो श्वास चल रही परमात्मा ले रहा है परमात्मा का अर्थ है ये समग्र ये समग्र अपने अंश अंश में तरंगाए थे श्वास ले रहा है ज्ञानी इसे ऐसा देख लेता है जैसा है अज्ञानी वैसा मान लेता है जैसा मानना चाहता है वैसा नहीं देखता है जैसा है सर्वारंभे सब कामों का जो प्रारंभ है वही समझ लेने की बात है कृष्ण ने गीता में कहा है फलाकांक्षा को प्रभु को समर्पित कर दो यह सूत्र उससे भी गहरा है क्योंकि यह कहता है फलारंभ को प्रभु को समर्पित कर दो फलाकांक्षा तो अंत में होगी फल तो पीछे मिलेगा कृष्ण कहते हैं फलाकांक्षा को प्रभु को समर्पित कर दो अश्वक्र कहते हैं फलारंभ को क्योंकि अगर फलारंभ को समर्पित ना किया तो तुम फलाकांक्षा को भी समर्पित ना कर पाओगे जो प्रारंभ में ही चूक गया वो बाद में कैसे समझेगा पहले कदम पर ही गिर गया अंतिम कदम ठीक कैसे पड़ेगा गणित तो शुरू से ही गलत हो गया भूल तो पहले ही हो गई इसलिए मैंने कृष्ण की गीता को गीता कहा है और अष्टावक् गीता को महागीता कहता हूं ज्यादा गहरे जाती ज्यादा जड़ को जड़ मूल से पकड़ती आमूल उखाड़ देने का रूपांतरण संभव है प्रारंभ को परमात्मा पे छोड़ दो और जिसने प्रारंभ छोड़ दिया अंत तो छूट ही गया जब प्रारंभ में ही तुम मालिक ना रहे तो अब कैसे मालिक हो सकोगे अब तो कोई जगह ना बची अब तो मालिकित कहीं पैर जमा के खड़ी ना हो सकेगी तुमने जमीन ही खींच ली सर्वारंभे सब कर्मों के प्रारंभ में वो जो करने की वासना है कि मैं करूं कि मैं दिखाऊं कि मैं ऐसा हो जाऊं कि ऐसा मुझसे घटित हो वो छोड़ दो उसे छोड़ते ही कोई ज्ञानी हो जाता है उसे पकड़े ही आदमी अज्ञानी और अगर तुमने प्रारंभ न छोड़ा तो तुम लाख उपाय करो तुम अंत भी न छोड़ सकोगे कैसे छोड़ोगे ये सब चीजें संयुक्त हैं अगर तुमने कहा कि जन्म तो मैंने लिया है तो फिर तुम कैसे कहोगे कि मृत्यु घटी क्योंकि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू एक ही यात्रा के दो पड़ाव जिसके हाथ में जन्म है उसी के हाथ में मृत्यु है अगर जन तुम्हारे हाथ में है तो मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में है और अगर जन तुम्हारे हाथ में नहीं तो ही यह संभव है कि मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में ना हो बीज भी तुम्हारे हाथ में नहीं है फल भी तुम्हारे हाथ में नहीं कृष्ण कहते हैं फल को छोड़ दो अष्टावक्त कहते हैं बीज को ही छोड़ दो ना सब छूट गया क्योंकि फिर बीज से ही निकलेगा वृक्ष फिर वृक्ष में ही लगेंगे फल और फिर लगेंगे बीज फल तक प्रतीक्षा करोगे फल तक प्रतीक्षा करने में बीच में जो तुम गलत यात्रा करोगे वो इतनी सघन हो जाएगी वो आदत इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम छोड़ ना पाओगे इसलिए एक मजेदार घटना घटती गीता के भक्त जब फल बुरा हो जाता तब तो परमात्मा पे छोड़ देते और जब फल अच्छा हो जाता तो नहीं छोड़ पाते शुभ को छोड़ना फिर मुश्किल हो जाता अशुभ को तो छोड़ देते मैंने सुना है ऐसा एक गीता भक्त एक गांव में रहता था उसने बड़ी सुंदर बगिया लगाई थी और वो सबको बताता था अपनी बगिया के देखो ऐसे फूल किसी और बगीचे में नहीं खिलते और ऐसी हरियाली किसी और बगीचे में नहीं ये मेरी मेहनत का फल और रोज गीता पढ़ता था भगवान ने सोचा कि यह गीता रोज पढ़ता फलाकांक्षा त्यागो ऐसा चिंतन मनन करता है, लेकिन बघिया मैंने लगाई इसके वृक्षों को हरा मैं कर रहा हूं लेकिन ये कहता कि मैंने लगाई है, इसके वृक्षों पर फूल मैं लगा रहा हूं लेकिन ये कहता मेरे फूल बड़े इसके वृक्षों पर वर्षा मैं करता सूरज मैं बरसाता, और ये कहता है कि मैंने ये सब इतना सुंदर इतने सुंदर को जन्म दिया है तो भगवान आए एक दरिद्र ब्राह्मण के वेश में पूछा उससे उसने कहा कि मैंने लगाई है आओ दिखाए सब दिखाया और तभी भगवान ने व्यवस्था कर रखी थी गाय उसके बगीचे में घुस गई वो तो बगीचा दिखला रहा था एक गाय बगीचे में घुस गई वो तो पागल हो गया उस गाय ने उसके सुंदरतम पौधे चर डाले उसके गुलाब चर डाले वो तो उठा के एक लठ दौड़ा गाय को मार दिया भूल ही गया कि ब्राह्मण हूं भूल ही गया कि मैं बीच में ना हूं जिसके फूल हैं उसी की गाय है, इतनी जल्दबाजी ना करूं और जब गाय को मार दिया लठ गाय मर गई तो घबराया क्योंकि गऊ हत्या तो भारी पाप और इस आदमी ने भी देख लिया ये जो भिकारी जिसको वो घुमा रहा था और उस भिकारी ने कहा ये तुमने क्या किया तो उस ब्राह्मण ने कहा मैं करने वाला कौन अरे सब प्रभु कर रहा है कहा नहीं गीता में भगवान ने अर्जुन जिनको तू देखता ही ये जीवित है इनको मैं पहले ही मार चुका हूं तू तो निमित्त मात्र ये गाय मरने को थी महाराज मैंने मारी नहीं मुझे तो निमित्त बना लिया है और वो भिखारी हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे निमित्त बनाया गाय को मारने में और फूल खिलाने में तुझे निमित्त नहीं बनाया इन वृक्षों को हरा बनाने में तुझे निमित्त नहीं बनाया ये वृक्ष तूने लगाए और गाय परमात्मा ने मारी मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू ऐसा मन का तर्क है अच्छा अच्छा चुन लू अच्छे अच्छे से अहंकार को सजा लू श्रंगारित कर दू बुरे बुरे को छोड़ दू का सूत्र ज़्यादा गहरा है अष्टवक्र कहते हैं प्रारंभ ही छोड़ दो बीज से ही चलो ठीक ठीक पहले कदम से ही चलो मूल से ही पकड़ो यात्रा बदलनी है अंत को अगर मंदिर तक ले जाना है तो पहले ही क्षण से पूजन पहले ही क्षण से प्रार्थना पहले ही क्षण से उतारो आरती गुनगुनाओ गीत प्रभु का था अंततः मंदिर बन जाए ऐसे मत चलो कि जीवन भर तो मधुशालाओं में रहोगे जुआ घरों में आखिरी क्षण में परमात्मा पर पहुंच जाओगे लोग बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं फल छोड़ देंगे लेकिन फल तुम न छोड़ सकोगे जब तक कि तुमने आरंभना ना छोड़ दिया पहल ना छोड़ी तब तक फल भी ना छूटेगा जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम सर्वरंभेश निष्काम हो और जिसने प्रारंभ छोड़ा वही निष्काम है काम में ही प्रारंभ छिपा है कामना में मैं करूं मुझसे हो मेरे द्वारा हो दिखाऊं कि मैं कुछ हूं जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम है मुनि शब्द को भी समझ लेना जरूरी है मुनि शब्द बनता मौन से जो अब अपनी तरफ से बोलता भी नहीं वही मुनि है।, है तो बोलता है नहीं उपयोग करता तो चुप रह जाता है कुल अंग्रेजी का बड़ा कवि मरा तो उसके घर में हजारों अधूरी कविताएं पड़ी मिली और उसके मित्रों से बार बार कहते थे ये कविताएं तुम पूरी क्यों नहीं कर देते हो कोई कविता तो करीब करीब पूरी हो गई एक पंक्ति अधूरी है इसे तुम पूरा कर दो इतनी सुंदर कविता यह अधूरी रह जाएगी कुलरिश कहता जिसने शुरू की है वही पूरा करे मैं पूरा करने वाला कौन पहले मैंने कोशिश की थी सब कोशिश व्यर्थ गई कभी तीन पंक्तियां उतरती हैं एक चौपाई की और चौथी नहीं उतरती तो मैं पहले शुरू शुरू में जब शिखर था जवान था अहंकारी था अंधा था तब चौथी को बना बनू के बिठा देता था तोड़ तोड़मोड़ करके जमा देता था लेकिन मैंने बार बार पाया कि वो चौथी बड़ी साधारण होती थी वो तीन तो होती अपूर और वो चौथी एक गंदे डब्बे की तरह उन तीन की शुभ्रता को नष्ट करती वो तीन तो होती आकाश की और वो चौथी होती जमीन की उनमें कोई तालमेल ना होता वो तीन तो होती परमात्मा की वो एक होती मेरी उससे वो तीन भी लंगड़ा जाती फिर मैंने तय कर लिया कि वही रचाएगा वही रचेगा उतना ही रचूंगा उतना ही होने दूंगा अब तो मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता अब तो मैं उसके हाथ का एक उपकरण हूं जब वो गुनगुनाता है तो लिख लेता हूं जितनी गुनगुनाता है उतनी लिख लेता हूं अगर तीन की उसकी मर्जी है तो तीन ही सही इन्हें अशुद्ध ना करूंगा कुलर्रिज ने केवल सात कविताएं पूरी की अपने जीवन में अनूठी हैं और कोई चा, चालीस हजार कविताएं अधूरी छोड़कर मरा वो सब अनूठी हो सकती थी लेकिन कुलरिज बड़ा ईमानदार कवि था उसे ऋषि कहना चाहिए कवि कहना ठीक नहीं वो कोई तुकबंद नहीं था ऋषि था ठीक उपनिषद के ऋषियों जैसा ऋषि था जो उतरा उतराने दिया जितना उतर सका उतना ही उतरा उस ज्यादा नहीं उतरा नहीं उतरा प्रभु मर्जी मुनि का अर्थ होता है जो अपनी तरफ से बोलता भी नहीं और तो बात और जो अपनी तरफ से हाँ ना भी नहीं कहता जब तुम किसी ज्ञानी से कुछ पूछते हो तो ज्ञानी परमात्मा से पूछता है तुम्हें शायद गिर दिखाई भी ना पड़े क्योंकि ये अगोचर है ये दृश्य तो नहीं तुम ज्ञानी से पूछते हो ज्ञानी परमात्मा के चरणों में तुम्हारे प्रश्न को निवेदन कर देता फिर जो उत्तर बहता है बहता है ये उत्तर ज्ञानी से आता है लेकिन ज्ञानी का नहीं वाणी ज्ञानी से फूटती लेकिन ज्ञानी की नहीं मुनि का अर्थ होता है जो अपनी तरफ से तो सुनवत हो गया और जब कोई सुन्यवत हो जाता है परम मौन हो जाता है तभी तो परमात्मा बोल पाता है जब तक तुम्हारे भीतर शोरगुल है जब तक तुम्हारी ही तरंगें तुम्हें भरे हुए हैं तब तक उसकी छोटी छोटी धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई ना पड़ेगी जब तक तुम पागल हो अपने ही विचारों से तब तक उसके मधुर स्वर तुम से बहना सकेंगे तुम उनके लिए मार्ग ना बन सकोगे सर्वा सर्वारंभेमो यह चरेत बालवत मुनि और बालवत इस शब्द को भी ख्याल में ले लेना जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम है और बालवत व्यवहार करता है बालक के क्या लक्षण एक कि बालक अज्ञानी ज्ञानी भी अज्ञानी है तुम बहुत चौंकोगे, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी तो विरोधाभास मालूम पड़ेगा लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी कुछ जानता नहीं जितना परमात्मा जना देता है बस ठीक ज्ञानी अपनी तरफ से नहीं जानता ज्ञानी पंडित नहीं है पंडित कभी ज्ञानी नहीं हो पाता पापी भी पहुंच जाए पंडित कभी नहीं पहुंचते पंडित तो भटकते रह जाते पंडित में तो एक दम्भ होता है कि मैं जानता हूं ज्ञानी को इतना ही बोध होता है कि मैं क्या जानता हूं मैं हूं ही नहीं जानूंगा कैसे जानना कहां संभव है ज्ञानी बालवत है उसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया है कि तुम जनाओगे उतना ही जान लूंगा तुम जितना दिखाओगे उतना ही देख लूंगा मेरे पास ना तो अपनी आंख है ना अपने कान है ना मेरे पास अपनी प्रतिभा है मेरे पास अपना कुछ भी नहीं तुम ही मेरे धन हो मैं तो हूं ही नहीं मैं तो सिफर मैं तो एक शून्य तुम जितने इस सुन से प्रकट हो जाओगे उतना ही मैं प्रकट होने लगूंगा लेकिन तुम ही प्रकट हो रहे हो सुक्रांत ने कहा है कि जिस दिन मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता उसी दिन ज्ञान की पहली किरण उतरी उपनिष्चित कहते हैं जो कहे जानता हूं जान लेना नहीं जानता लाओजु ने कहा है जानने का दंभ केवल उन्हीं में होता है जिन्हें अभी कुछ भी पता नहीं चला जानने वालों में जानने का ख्याल ही तिरोहित हो जाता है जानने वालों को जानता हूं ऐसा तो बोध ही नहीं उठता यह तो अज्ञान का ही हिस्सा है अब तुम्हें ख्याल में आ सकता है बात अज्ञानी को ही यह बोध उठता है कि मैं जानता हूं क्योंकि मैं अज्ञान में ही सग्नीभूत होता है ज्ञानी बोध नहीं होता कि मैं जानता हूं और ज्ञानी जानता है अज्ञानी जानता नहीं विरोधाभासी है लेकिन जीवन बड़ा विरोधाभासी है ही यहां जिनको अकड़ है जानने की उनके पास कुछ भी नहीं और जिन्हें न जानने का भाव है उनके पास सब कुछ है यहां जिनको धनी होने का दंभ है वे निर्धन है। और जिन्हें अपने निर्धन होने का पता चल गया उन्हें धन मिल गया यहां जो अकड़े हैं दो कौड़ी के हैं यहां जिन्होंने अकड़ छोड़ दी अमूल्य हो गए किसी मूल्य से अब कूटे नहीं जा सकते यहां जो हैं, नहीं हैं, और जो नहीं हो गए उनके जीवन में होने की पहली किरण उतरिश धीरे धीरे सूरज भी उतरेगा मिटो अगर चाहो होना तो पहली बात बालवत में अज्ञान ज्ञानी बच्चों जैसा अज्ञानी थोड़ा सा फर्क है इसलिए बालवत कहते बालक नहीं कहते बालवत का अर्थ हुआ बच्चे जैसा बच्चा ही नहीं जीसस का प्रसिद्ध वचन है किसी ने पूछा है एक बाजार में कि कौन पहुंचेगा प्रभु के राज्य में तो उन्होंने चारों तरफ नजर डाली सामने ही भीड़ में गांव का रबाई खड़ा था पंडित पुरोहित खड़े थे धनी मानी खड़े थे उन्होंने सोचा शायद हमारी तरफ इशारा करें शायद हमारी तरफ इशारा करे लेकिन जीसस ने एक छोटा बच्चा जो भीड़ में खड़ा था उसे कंधे पे उठा लिया और कहा जो इस बच्चे की भांति होंगे वे मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे इस बच्चे की भांति ये नहीं कहा कि बच्चे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं तो फिर सभी बच्चे प्रवेश कर जाएं। बच्चे की भांति फर्क ख्याल में ले लेना बच्चे जैसे फिर भी बच्चे जैसे नहीं कुछ कुछ बच्चे जैसे कुछ कुछ कुछ और बालवत तो क्या फर्क है बच्चा अज्ञानी है लेकिन उसे अपने अज्ञान का कोई पता नहीं ज्ञानी भी अज्ञानी है लेकिन ज्ञानी को अपने अज्ञान का पता है यही भेद है उसी पता में सब पता चल गया बच्चा अज्ञानी है सिर्फ अज्ञानी अबोध भी है अज्ञान धन अबोध बच्चा अज्ञान धन बोध ज्ञानी फर्क जो है बोध और अबोध का है बच्चा सोया हुआ है ज्ञानी जागा हुआ है बच्चों को भी कुछ पता नहीं है ज्ञानी को भी कुछ पता नहीं लेकिन बच्चों को यह भी पता नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए बच्चा जल्दी ही चक्कर में पड़ेगा जिस जिस उसे पता चलने लगेगा वो सोचने लगेगा अब मैं जानने लगा अब मैं जानने लगा अब इतना जान लिया अब देखो कॉलेज से लौट आया अब यूनिवर्सिटी से लौट आया ऐसे ही उद्दालक का बेटा एक दिन लौटा गुरुकुल से सब शास्त्र जानकर लौटा सब वेद कंठस्थ करके लौटा और बाप ने जब उसे आया हुआ देखा तो बाप बड़ा दुखी हुआ बाप की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये तो अकड़ के चला आ रहा है ज्ञानी तो अकड़ के कैसे आएगा ज्ञानी तो विनम्र हो जाता है और ये बेटा तो अकड़ा चला आ रहा है अकल के आने का कारण था वो सारे गुरुकुल में प्रथम आया था उसने बड़े पुरस्कार जीते थे वो सब शास्त्रों में पारंगत होके आ रहा था वो सोचता था बाप मेरी पीठ थप लेकिन बाप उदास बैठ गए जब वो आग के सामने खड़ा हुआ तो उसकी अकड़ ऐसी थी कि अपने बाप के पैर भी न छू सका अब क्या छूए उसको तो ऐसा लगा हुआ ये बाप तो अज्ञानी मैं तो ज्ञानी हो होकर लौट? अक्सर ऐसा होता है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से लड़के लौटते हैं तो सोचते हैं ये बाप भी कुछ नहीं जानता बेपढ़ा लिखा पैर भी नहीं छुए श्वेत ने खड़ा हो गया उदालक ने कहा बेटे तूने वो जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है उसने कहा ये कौन सी बात कही ये तो कोई पाठ्यक्रम में था ही नहीं वह जिसे जानने से सब जान लिया जाता है इसकी तो गुरु ने कभी बात नहीं की वेद जाने इतिहास जाना पुराण जाना व्याकरण भाषा गणित भूगोल जो जो था सब जान के आ रहा हूं ये तो बात ही कभी नहीं उठी इतने वर्षों में उस एक को जाना जिससे जानने से सब जान लिया जाता है तो दालक ने कहा फिर तू वापस जा बेटे क्योंकि हमारे घर में नाम के ही ब्राह्मण नहीं होते रहे हमारे घर में सच के ब्राह्मण होते रहे नाम मात्र के नहीं ब्रह्म को जान के हमने ब्राह्मण होने का रस लिया है ब्राह्मण घर में पैदा होके हम ब्राह्मण नहीं रहे हमने ब्रह्म को चखा है तू जा तू उस एक की खोज कर तो एक तो ज्ञान है जो बाहर से मिल जाता है तुम उसे इकट्ठा कर लेते हो जो बाहर से मिलता है बाहर ही रहेगा जो बाहर का है बाहर का है वो कभी भीतर का ना बनेगा वो कभी तुम्हारे अंत चैतन्य को जगाएगा नहीं वो तुम्हारी अंतर अंतर्ग्रह की ज्योति ना बनेगा उधार है उधार ही रहेगा बासा है बासा ही रहेगा इकट्ठा कर लिया है उच्छिष्ट लेकिन तुमने स्वयं नहीं जाना है ये जो स्वयं को जानना है एक को जानना है वो जो एक भीतर छिपा है उसको जानना है उसके जानने से ही सब जान लिया जाता है लेकिन हर बच्चा जाएगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खूब ज्ञान इकट्ठा करेगा उपाधियां इकट्ठी करेगा और सब उपाधियां अंततः उपाधि ही सिद्ध होती हैं व्याधि ही सिद्ध होती है लेकिन इकट्ठी करेगा ये तो भटकेगा भी, ज्ञानी का बालवत होना किसी और अर्थ में वो सब जान के अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस जानने से कुछ भी नहीं जाना जाता जान के सब उसने ज्ञान को कूड़े करकट की तरह कचरे घर में फेंक दिया अब वो फिर अबोध हो गया फिर बालवत हो गया घूमाया सब संसार में पाया कुछ भी नहीं हाथ खाली के खाली रहे ये जान के अब उसने जानने में ही रस छोड़ दिया है अब तो वो कहता है जानने से क्या होगा अब तो हम उसी को जान लें जो सब को जानता है अब तो हम ज्ञाता को जान लें ज्ञान से क्या होगा दृश्य में तो बहुत भटके अब हम दृष्टा को जान ले ये जो भीतर छिपा सबका जानने वाला है इसको ही पहचान लें बालवत एक बात दूसरी बात बच्चे में एक खूबी है कि जो भी घटता वो क्षण के पार नहीं जाता तुमने बच्चे को डांट दिया वो नाराज हो गया आंखें उसकी लाल हो गई पैर पटकने लगा क्रोध से भर गया तुमसे कहा सदा के लिए तुमसे दुश्मनी हो गई अब कभी तुम्हारा चेहरा ना देखेंगे और घड़ी बर्बाद बाद बाहर घूम के आया सब भूल भाल गया तुम्हारी गोद में बैठ गया उसमें जो भी होता है क्षण के लिए रुकता नहीं बह जाता है पकड़ के नहीं रह जाता गांठ नहीं बनती बच्चे में तुम मैं गांठ बंध जाती किसी ने अपमान कर दिया गांठ बंध गई अब यह हो सकता है कि 20 साल पहले अपमान किया था गांठ अभी भी बंधी 50 साल पहले किसी ने गाली दी थी गांठ अभी भी बंधी गाली देने वाला जा चुका गांठ रह गई और ऐसी गांठ पे गांठ बनती जाती और तुम बड़े गठीले हो जाते हो बड़े जटिल हो जाते हो बच्चा सरल है उस पर गांठ नहीं बनती बच्चा पानी की तरह है ऐसा समझो तुम पानी पे एक लकीर खींचो तुम खींच भी नहीं पाते मिट गई रेत पे लकीर खींचो थोड़ी देर टिकती हवा का झोंका आएगा तब मिटेगी या कोई इस पर चलेगा तब मिटेगी पत्थर पर लकीर खींचो फिर हवा के झोंकों से बिना मिटेगी सदियों तक रहेगी छोटा बच्चा पानी जैसा है पानी जैसा सरल तरल खींची लकीर खिंच भी न पाई कि मिट गई कुछ बनता नहीं खाली रह जाता है आती हैं जाती हैं लहरें दाग नहीं छूटते उसकी निर्दोषता उसका कुरापन कायम रहता है जिस दिन तुम्हारे मन में गांठ पड़ने लगती बस उसी दिन बचपन गया लोग मुझसे पूछते हैं किस दिन बचपन गया उस दिन बचपन गया जिस दिन गांठ पड़ने लगी तुम पीछे लौट के देखो तुम याद करो कि तुम्हें सबसे आखिरी कौन सी बात याद आती है अपने बचपन में तो तुम जा सकोगे चार साल की उम्र तक या बहुत गए तो तीन साल की उम्र तक जहां तुम्हें स्मृति की यात्रा में अंतिम पड़ाव आ जाए कि इसके बाद कुछ याद नहीं आता समझना कि उसी दिन गांठ पड़ी गांठ की याद आती और किसी चीज की याद आती ही नहीं इसलिए तीन चार साल की उम्र तक याद नहीं बनती क्योंकि गांठ ही नहीं बनती तो याद कैसे बनेगी याद बनती है तब जब तुम गांठों को संभाल कर रखने लगे किसी ने गाली दी और तुमने इसको संपत्ति संभाल कर रख लिया कि बदला लेके रहेंगे अब यह बात कभी मिटेगी नहीं पानी न रहे तुम अब तुम जम गए अब तुम्हारे ऊपर रेखाएं खींचने लगी अब तुम्हारा कुआरापन नष्ट हुआ अब तुम कुंवारे ना रहे अब तुम्हारी कोमलता गई तुम्हारी तरलता गई अब तुम बच्चे ना रहे ज्ञानी फिर बालवत हो जाता फिर पानी जैसा हो जाता तुम गाली दे गए बात आई गई खत्म हो गई बुद्ध के ऊपर एक आदमी आके थूक गया तो उन्होंने अपनी चादर से अपना मुंह पहुंच लिया और मुंह के उस आदमी से कहा और कुछ कहना है भाई जैसे उसने कुछ कहा हो उसने थूका है आनंद तो बड़ा नाराज हो गया आनंद है बुद्ध का शिष्य उसने तो कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे तो इसकी गर्दन तोड़ दूं। पुराना छत्री सन्यासी हुए भी आज उसको के बीस वर्ष हो गए लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है गांठे आसानी से थोड़ी छूटती उसकी बुझाएं फड़क उठी उसने कहा कि हद हो गई ये आदमी आपके ऊपर थूके और हम बैठे देख रहे हैं आप जरा आज्ञा दे दे आपका संकोच हो रहा है इसकी गर्दन तोड़ दू बुद्ध ने कहा इस आदमी ने थूका उससे मुझे हैरानी नहीं होती लेकिन तेरी बात से मुझे बड़ी हैरानी होती आनंद बीस साल तुझे हुए हो गए मेरे पास तेरी पुरानी आदतें ना कहीं और मैं यह कह रहा हूं कि इस आदमी ने कुछ कहना चाहा है कई बार ऐसा हो जाता है कि कहने को शब्द नहीं मिलते तो इसने थूक के कहा यह कुछ कहना चाहता था भाषा में बहुत कुशलना होगा गाली गलौज देना ठीक से आता ना होगा या गाली जो आती होंगी उनसे काम ना चलता होगा इसकी मजबूरी तो समझ ये कुछ कहना चाहता था कई बार ऐसा होता है तुम किसी को गले लगाते हो क्योंकि तुम कुछ कहना चाहते थे शब्दों में नहीं आता था तुम किसी का हाथ लेके दबाते हो तुम कुछ कहना चाहते थे जो शब्दों में नहीं आता हाथ दबा के कहते हो तुम किसी के गले में फूल की माला डाल देते हो कुछ कहना चाहते थे नहीं कहा जा पाता तो फूल से कहते हो कभी कुछ कहना चाहते हो आंख आंसू से नम हो जाती कहना चाहते थे नहीं कह पाए आंख से कहती ये आदमी कुछ कहना चाहता था तो चादर ओढ़ के सो रहा उसने तो भारी पश्चाताप होने लगा वो तो रोने लगा वो दूसरे दिन क्षमा मांगने आया वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा उसने कहा मुझे क्षमा कर दे बुद्ध ने कहा पागल क्षमा कौन करे जिसको तूने गाली दी थी वो अब है कहां 24 घंटे में गंगा बहुत बह गई जिस गंगा को तू गाली दे गया था वो गंगा अब है कहां तूने मुझे गाली दी थी 24 घंटे हो गए बात आई गई हो गई पानी पे खींची लकीरें टिकती तो नहीं अब तू क्षमा मांगने किससे आया है? अब मैं तुझे कैसे क्षमा करूं मैंने कोई गांठ नहीं बांधी बांधता तो खोलता अब मैं क्या खोलूं? मैं तुझसे इतना ही कह सकता हूं तू भी अब ये गांठ मत बांध बात आई गई हो गई आया हवा का झोंका चला गया अब तू पश्चाताप भी मत कर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बुद्ध ने कही अब तू पश्चाताप भी मत कर मेरे पास लोग आते कोई कहता है हम क्रोध करते हैं फिर पश्चाताप करते लेकिन फिर क्रोध हो जाता फिर पश्चाताप करते फिर क्रोध हो जाता हम क्या करें मैं उनसे कहता हूं तुमने क्रोध छोड़ने की जीवन भर कोशिश की अब कृपा करके इतना करो पश्चाताप छोड़ दो वो कहते हैं इससे क्या लाभ होगा पश्चाताप करके कर कर क्रोध नहीं छूटा और आप हमें और उल्टी शिक्षा दे रहे पश्चाताप छोड़ दो मैं उनसे कहता हूं कुछ तो छोड़ो पश्चाताप छोड़ो क्रोध तो छूटता नहीं एक उपाय करके देखो क्योंकि पश्चाताप ही हो सकता है क्रोध को बनाए रखने में ईंधन का काम कर रहा है तुमने किसी को गाली दी क्रोध हो गया घर आए सोचा ये तो बड़ी बुरी बात हो गई तुम्हारे अहंकार की प्रतिमा खंडित हुई तुम सोचते हो तुम बड़े सज्जन संत पुरुष तुमसे गाली निकली ये होने नहीं था अब तुम पश्चाताप करके लिपा कर रहे हो वो जो गाली ने तुम्हारी प्रतिमा पर काले दाग फेंक दिए उनको धो रहे हो पश्चाताप करके कि मैं तो भला आदमी हूं हो गया मेरे बावजूद हो गया करना नहीं चाहता था हो गया परिस्थिति ऐसी आ गई कि हो गया चूक हो गई लेकिन चूक करने की कोई मनसा न थी देखो पश्चाताप कर रहा हूं अब और क्या करूं पश्चाताप करके तुमने फिर पुताई कर ली फिर तुम उसी जगह पहुंच गए जहां तुम क्रोध करने के पहले थे अब तुम फिर क्रोध करने के लिए तैयार हो गए अब फिर तुम सज्जन साधु पुरुष हो गए मैं तुमसे कहता हूं कम से कम पश्चाताप ना करो इतनी गांठ क्या बांधने हो गया सो हो गया और तुम चकित हो गए अगर तुम पश्चाताप छोड़ दो तो दोबारा क्रोध ना कर सकोगे क्योंकि पश्चाताप अगर छोड़ दो तो तुम दोबारा संत और साधु पुरुष ना हो सकोगे तुम जानोगे मैं बुरा आदमी हूं क्रोध मुझसे होता है यह बड़ा भारी अनुभव होगा तुम धोखा ना दे सकोगे अपने को तुम जाके अपने मित्रों को कह दोगे कि भाई मैं बुरा आदमी हूं कभी कभी गाली भी देता हूं बावजूद नहीं मुझसे ही होती निकलती क्षमा क्या मांगू आदमी बुरा हूं तुम सोच समझ के ही मुझसे संबंध बनाओ तुम जाके घोषणा कर दोगे ब्रत संसार में कि मैं बुरा आदमी हूं मुझसे जरा सावधान रहो दोस्ती मत बनाना कभी ना कभी बुरा करूंगा काटूंगा काटना मेरी आदत है अगर तुम ऐसी घोषणा कर सको तो देखते हो कैसी क्रांति घटित न हो जाए तुम्हारा अहंकार तुमने खंडित कर दिया क्रोध तो अहंकार से उठता है जितना अहंकार चला जाए उतना ही क्रोध नहीं उठता और पश्चाताप अहंकार को मजबूत करता है इसलिए पश्चाताप से कभी किसी का क्रोध नहीं जाता बुद्ध ने उस आदमी को तू पश्चाताप छोड़ जैसा मैंने छोड़ दिया तू भी छोड़ न मैंने गांठ बांधी ना तू बांध जो हुआ हुआ अब क्या लेना देना अतीत तो जा चुका अब उसे क्या खींचना स्नान कर ले धूल धमास धो डाल राह की यह धूल अब धोनी ठीक नहीं अगर तुम समझो तो ध्यान का यही अर्थ होता है स्नान रोज रोज ध्यान कर लो अर्थात रोज रोज स्नान कर लो ताकि जो धूल जम गई वो बह जाए जैसे शरीर पर जमी धूल स्नान से बह जाती ऐसी मन पर जमी धूल ध्यान से बह जाती तुम फिर ताजे हो गए फिर बालवत हो गए तो बच्चा निर्दोष है ज्ञानी निर्दोष है जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम और बालवत व्यवहार करता है उस शुद्ध चित्त के किए हुए कर्म भी उसे लिप्त नहीं करते फिर कर्म भी करता है लेकिन करता तो रहा नहीं इसलिए किसी कर्म से कोई लेप नहीं लगता किसी कर्म के कारण लिप्त नहीं होता यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है तुमने शब्द सुना है कर्म बंध लेकिन अगर ठीक से समझो तो वो शब्द ठीक नहीं है क्योंकि कर्म से कोई बंध नहीं होता बंध होता कामना से कर्म से बंध नहीं होता अन्य कृष्ण अर्जुन से न कहते कि तू उतर युद्ध में कर कर्म नहीं कहते अगर कर्म से बंध होता नहीं काम से बंध होता तो कहा फलकांक्षा छोड़ दे फिर उतर तूने ने फलकांक्षा छोड़ दी तो तू उतरा ही नहीं परमात्मा ही उतरा और वही अष्टावक्र कहते और भी गहराई से कहते सर्वा रंभेश निष्कामो हर काम के प्रारंभ में कामना ना हो इतना ध्यान रहे कर्म चलने दो कर्म तो जीवन का स्वभाव है कर्म तो रुकेगा नहीं कर्म की यात्रा होती रहे लेकिन तुम तुम भीतर से शून्य हो जाओ तुम मत करो होने दो कर्म से कोई नहीं बंधता कामना में बंधन है इसलिए कर्म बंध से ज्यादा ठीक शब्द है काम बंध बुद्ध भी कर्म करते हैं ज्ञानी हो जाने के बाद चालीस वर्ष तक कर्म किया महावीर भी कर्म करते हैं ज्ञानी हो जाने के बाद कृष्ण भी करते हैं मोहम्मद भी करते हैं जीसस भी करते हैं कर्म नहीं रुकता हां कर्म का गुण बदल जाता है अब करता नहीं रहा पीछे वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ सब भावों में एक रस सऐव धन्य आत्मज्ञा सर्व भावेशु या सम पश्चन स्रवन स्प्रशन जिघ्रण असन निस्तर्स मानसाह निस्तर्स मानसा। जो मन के पार हो गया है वही धन्य है जो निस्तरण कर गया है हम तो शरीर से भी पार नहीं होते भूख लगती तो हम कहते हैं मुझे भूख लगी तुम भली भांति जानते हो कि भूख शरीर को लगी तुम्हें नहीं लगी तुम तो जानने वाले हो जो जान रहा है कि शरीर को भूख लगी सिर में दर्द होता है तुम कहते हो मुझे पीड़ा हो रही तुम भली भांति जानते हो पीड़ा तुम्हें हो नहीं सकती तुम तो जानने वाले हो पीड़ा तो शरीर को हो रही किसी ने गाली दी क्षुब्ध हुए छोब तो मन में होता है तुम्हें नहीं होता तुम तो जानने वाले हो मन के पीछे खड़े साक्षी हो जो देख रहा है कि मन क्षुध हुआ किसी ने गाली का पत्थर फेंका मन के सागर में लहरें उठ गई मन की झील तरंगित हो गई तुम तो देख रहे जैसे किनारे पर बैठा कोई देखता हो कि किसी ने पत्थर फेंका झील में और झील में लहरें उठ गई ऐसा तुम पीछे बैठे किनारे पर देख रहे किसी ने गाली फेंकी और मन में तरंगें उठ गई तुम मन नहीं हो न तुम देह न तुम मन तुम दोनों के पार हो कुछ अपरिभाष्य लेकिन एक बात सुनिश्चित है तुम जागृति हो बोध होश हो इस बोध को पालने से ही तो किसी को हम बुद्ध पुरुष कहते इस साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाने का ही नाम निस्तरण है, निस्तरस मानसा वही आत्मज्ञानी धन है जो मन का निस्तरण कर गया जो मन से तैर के आगे निकल गया या मन के पीछे निकल गया मन से पार हो गया है मन की धार में जो नहीं खड़ा है वही ज्ञानी धन्य है ऐसा ज्ञानी देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ सब भावों में एक रस सुख आए दुख आए जो मन के पार हो गया है उसे ना दुख आता ना सुख आता दोनों मन में घटते ना सुख से सुखी होता ना दुख से दुखी होता कोई फूल फेंके कि गालियां बरसाए और सफलता मिले कि विफलता कांटे चुभे कि फूलों की सेज कोई बिछाए ज्ञानी दोनों अवस्थाओं में समरस एक बुलबुल बुल का जलाकल आसियाना जब चमन में फूल मुस्काते रहे छलका न पानी तक नयन में सब मगन अपने भजन में था किसी को दुख न कोई सिर्फ कुछ तिनके पड़े सिर धुन रहे थे उस हवन में हंस पड़ा मैं देख यह तो एक झरता पात बोला हो मुखुर या मूक मुख हाहाकार सबका है बराबर फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोकर झटक मत ओ पथिक तुझ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर है अदा यह फूल की छूकर उंगलियां रूठ जाना इसने है यह सूल का चुभ उम्र छालों की बढ़ाना मुश्किलें कहते जिने हम राह की आशीस हैं वह और ठोकर नाम है बेहोश पक्को होश आना एक ही केवल नहीं हैं प्यार के रिश्ते हजारों इसलिए हर असर को उपहार सबका है बराबर फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोकर झटक मत पथित तुझ पर यहां अधिकार सबका है बराबर सुख है दुख है जीवन है मृत्यु है मित्र है शत्रु है दिन है रात है सबका अधिकार बराबर न तुम तो मांगो सुख ना तुम तो मांगो कि तो दुख ना हो तुम तो मांगो ही मत जो आ जाए तुम समरस साक्षी रहो धन है वही दशा जो सब भावों में एक रस है जिसे कुछ भी कंपित नहीं करता जो निष्कंप है जो अडोल अपने केंद्र पर थिर इस शब्द को याद रखना निस्तर्स मानसा मन के पार जाना मन होना जिसको जेन फकीर नो माइंड कहते एक ऐसी दशा अपने भीतर खोज लेनी है जहां कुछ भी स्पर्श नहीं करता और वैसी दशा तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी वही तुम्हारी आत्मा और जब तक हम उसे ना जान लें तो हमने उस एक को नहीं जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है उस एक को जानने से फिर द्वंद मिट जाता है फिर दो के बीच चुनाव नहीं रह जाता अचुनाव पैदा होता है उस अचुनाव में ही आनंद है सचिद है। जनक के जीवन में एक उल्लेख है जनक रहते थे राजमहल में थे बड़े ठाट बाट से सम्राट थे और साक्षी भी अनूठा जोड़ था सोने में सुगंध थी बुद्ध साक्षी हैं यह कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं महावीर साक्षी हैं यह कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं सरल बात है सब छोड़ के साक्षी हैं जनक का साक्षी होना बड़ा महत्वपूर्ण सब है और साक्षी है एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि तू वर्षों से सिर धूम रहा है और तुझे कुछ समझ नहीं आती अब तू मेरे बस के बाहर है तू जा जनक के पास चला जा उसने कहा कि आप जैसे महाज्ञानी के पास कुछ ना हुआ तो ये जनक जैसे अज्ञानी के पास क्या होगा जो अभी महलों में रहता वैश्याओं के नृत्य देखता और मैंने तो सुना है कि शराब इत्यादि भी पीता है आप मुझे कहां बेचते लेकिन गुरु ने कहा तू जा गया शिष्य बेमन से गया न जाना था तो गया क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो आज्ञा बस गया था तो पक्का कि वहां क्या मिलेगा मन में तो उसके निंदा थी मन में तो वो सोचता था उससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं और जब वो पहुंचा तो संयोग की बात जनक बैठे थे वैश्या नृत्य कर रही थी दरबारी शराब डाल रहे थे वो तो बड़ा ही नाराज हो गया उसने जनक को कहा महाराज मेरे गुरु ने भेजा है इसलिए आ गया हूं भूल हो गई है। क्यों उन्होंने भेजा है किस पाप का मुझे दंड दिया है ये भी मैं नहीं जानता लेकिन अब आ गया हूं तो आपसे ये पूछना है कि ये अफवाह आपने किस भांति उड़ा दी है कि आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए ये क्या हो रहा है यहां ये राग रंग चल रहा है इतना बड़ा साम्राज्य ये महल ये धंदौलत ये सारी व्यवस्था इस सब के बीच में आप बैठे तो ज्ञान को उपलब्ध कैसे हो सकते त्यागी ही ज्ञान को उपलब्ध होते जनक ने कहा तुम जरा बेवक्त आ गए ये कोई सत्संग का समय नहीं तुम एक काम करो मैं भी उलझा हूं तुम ये दिया ले लो पास में रखे एक दिए को दे दिया और कहा कि तुम पूरे महल का चक्कर लगाओ एक एक कमरे में हो आना मगर एक बात ख्याल रखना इस महल की एक खूबी अगर दिया बुझ गया तो फिर लौट न सकोगे भटक जाओ बड़ा विशाल महल था तो दिया ना बुझे इसका ख्याल रखना सब महल को देखाओ तुम जब तक लौटोगे तब तक मैं फुर्सत में हो जाऊंगा फिर सत्संग के लिए बैठेंगे वो गया युवक उस दिए को लेकर उसकी जान बड़ी मुसीबत में फंसी महलों में कभी आया भी नहीं था वैसे ये महल बड़ा तिलिस्मी इसकी खबरें उसने सुनी थी कि इसमें लोग खो जाते हैं और एक झंझट और ये दिया अगर बुझ जाए तो जान पे आ बने ऐसे संसार में भटके हैं और संसार की भीतरी एक और एक झंझट खड़ी हो गई अभी संसार से नहीं छूटे थे और एक और मुसीबत आ गई लेकिन अब जनक ने कहा है और गुरु ने भेजा है तो वो दिए को लेके गया बड़ा डरता डरता महल बड़ा सुंदर था अति सुंदर था महल में सुंदर चित्र थे सुंदर मूर्तियां थी सुंदर कालीन थे लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो तो एक ही चीज देख रहा है कि दिया ना बुझ जाए वो दिए को संभाले हुए और सारा महल का चक्कर लगा के जब आया तब निश्चिंत हुआ दिया रख कर उसने कहा कि महाराज बचे जान बची तो लाखों पाए बुद्ध लौट के घर को आए ये तो एक जान पे ऐसी मुसीबत हो गई हम फकीर आदमी और ये महल जरूर उपद्रव है मगर दिए ने बचाया सम्राटन का छोड़ो दिए की बात तुम ये बताओ कैसा लगा उसने कहा किसको फुर्सत थी देखने की जान पर फंसी थी जान पर आ गई थी दिया देखें कि महल देखें कुछ देखा नहीं सम्राट ने कहा ऐसा करो अब आ गए हो तो रात रुक जाओ सुबह सत्संग कर लेंगे तुम भी थके हो और यह महल का चक्कर भी थका दिया है और मैं भी थक गया हूं बड़े सुंदर भवन में बड़े बहुमूल्य सैया पर उसे सुलाया, और जाते वक्त सम्राट कह गया कि ऊपर जरा ख्याल रखना ऊपर एक तलवार लटकी और पतले धागे में बंधी शायद कच्चे धागे में बंधी कि जरा इसका ख्याल रखना कि कहीं गिर ना जाए और इस तलवार की ये खूबी कि तुम्हारी नींद लगी कि ये गिरी उसने कहा क्यों फंसा रहे हो मुझको झंझट में दिन भर का थका जंगल से चल के आया ये महल का उपद्रव और अब ये तलवार सम्राटने का ये हमारी यहाँ की व्यवस्था है मेहमान आता है तो उसका सब तरह का स्वागत करना रात भर वो पड़ा रहा तलवार देखता रहा एक क्षण को पलक झपकने तक में घबराए कि कहीं तलवार भ्रांति से भी समझ ले कि सो गया और टपक पड़े तो जान गई सुबह जब सम्राट ने पूछा तो वो तो आधा हो गया था सूख के कि कैसी रही रात बिस्तर ठीक था उसने कहा कहाँ की बातें कर रहे हो कैसा बिस्तर हम तो अपने झोपड़े में जहां जंगल में पड़े रहते थे वही सुखद था ये ये तो बड़ी झंझरों की बात रात एक दिया पकड़ा दिया कि अगर बुझ जाए तो खो जाओ अब ये तलवार लटका दी रात भर सो भी ना सके क्योंकि अगर ये झपकी आ जाए उठ उठ के बैठ जाता था रात में क्योंकि जरी डर लगे कि झपकी आ रही कि तलवार टूट जाए कच्चे धागे में लटकी गरीब आदमी हूं कहा मुझे फंसा दिया मुझे बाहर निकल जाने दो मुझे कोई सत्संग निकलना सम्राट अब तुम आ ही गए हो तो भोजन तो करके जाओ सत्संग भोजन के बाद होगा लेकिन एक बात तुम्हें और बता दूं कि तुम्हारे गुरु का संदेश आया है कि अगर सत्संग में तुम्हें सत्य का बोध न हो सके तो जान से हाथ खो बैठोगे शाम को सूर्य लगवा देंगे सत्संग में बोध होना चाहिए उसने कहा ये क्या मामला है अब सत्संग में बोध होनी चाहिए यह भी कोई मजबूरी है हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ ये मामला तुम्हें तो राजाओं महाराजाओं का हिसाब नहीं मालूम तुम्हारे गुरु की आज्ञा है हो गया बोध तो ठीक नहीं हुआ बोध तो शाम को सूली लग जाएगी अब वो भोजन करने बैठा बड़ा सुस्वादु भोजन है सब है मगर कहाँ स्वाद अब ये घबराहट की तीस साल गुरु के पास रहे तब बोध नहीं हुआ इसके पास एक सत्संग में बोध होगा कैसे किसी तरह भोजन कर लिया सम्राट ने पूछा स्वाद कैसा भोजन ठीक ठाक उसने कहा आप छोड़ो किसी तरह यहां से बच के निकल जाएं बस इतनी ही प्रार्थना सत्संग हमें करनी नहीं सम्राट ने कहा बस इतना ही सत्संग है कि जैसे बिना रात तुम दिया लेके घूमे और बुझने का डर था तो महल का सुख ना भोग पाए ऐसा ही मैं जानता हूं कि यह दिया तो बुझेगा यह जीवन का दिया बुझेगा यह बुझने ही वाला है रात दिए के बुझने से तुम भटक जाते हैं। और यह जीवन का दिया तो बुझने ही वाला है और फिर मौत के अंधकार में भटकन हो जाएगी इसके पहले की दिया बुझे जीवन को समझ लेना जरूरी है महल में महल मुझ में नहीं रात देखा तलवार लटकी थी तो तुम सो ना पाए और तलवार प्रतिपल लटकी तुम पर ही लटकी नहीं हरेक पर लटकी की मौत हरेक पर लटकी और किसी भी धन कच्चा धागा किसी भी क्षण टूट सकता है और मौत कभी भी घट सकती जहां मौत इतनी सुगमता से घट सकती है वहां कौन उलझेगा राग रंग में बैठता हूं राग रंग में उलझता नहीं हूं अब तुमने इतना सुंदर भोजन किया लेकिन तुम्हें स्वाद भी ना आया ऐसे ही मुझे भी ये सब चल रहा है लेकिन इसका कुछ स्वाद नहीं है मैं अपने भीतर जगाऊ मैं अपने भीतर के दिए को संभाले मैं मौत की तलवार को लटकी देख रहा हूं फांसी होने को है ये जीवन का पाठ अगर ना सीखा अगर इस सत्संग का लाभ ना लिया तो मौत तो आने को है मौत के पहले कुछ पा लेना है कुछ ऐसा पा लेना है जिसे मौत ना छीन सके कुछ ऐसा पा लेना है जो अमृत हो इसलिए यहां हूं सब लेकिन इससे कुछ भेद नहीं पड़ता ये जो जनक ने कहा महल में हूं महल मुझ में नहीं है संसार में हूं संसार मुझ में नहीं है ये ज्ञानी का परम लक्षण है कर्म करते हुए भी किसी बात में लिप्त नहीं होता लिप्त न होने की प्रक्रिया है साक्षी होना लिप्त न होने की प्रक्रिया है निस्तर्स मानसा मन के पार हो जाना जैसे ही तुम तो मन के पार हुए एक रस हुए मन में अनेक रस मन के पार एक रस क्योंकि मन अनेक है इसलिए अनेक रस है तुम्हारे भीतर एक मन थोड़ी जैसा तुम सोचते हो महावीर ने कहा है मनुष्य बहुचित्तवान है एक चित्त नहीं है मनुष्य के भीतर बहुत चित्त चित्तें क्षण क्षण बदल रहे चित्त सुबह कुछ दोपहर कुछ सांझ कुछ चित्त तो बदलता ही रहता है इतने चित्त आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मनुष्य पोलीसाइकिक वो ठीक महावीर का शब्द पोली साइकिक का अर्थ होता बहुचितवान बहुत चित्त थे गुरुजीएफ कहता था तुम भीड़ हो एक नहीं सुबह बड़े प्रसन्न थे तब तुम्हारे पास एक चित्त था फिर जरासी बात में खिन्न हो गए और तुम्हारे पास दूसरा चित्त हो गया फिर कोई पत्र आ गया मित्र का बड़े खुश हो गए तीसरा चित्त हो गया पत्र खोला मित्र ने कुछ ऐसी बात लिख दी फिर खिन्न हो गए फिर दूसरा चित्त हो गया चित्त 24 घंटे बदल रहा है तो चित्त के साथ एक रस्त तो कैसे उपलब्ध होगा एक रस्त तो उसी के साथ हो सकता है जो एक है और एक तुम्हारे भीतर साक्षी है उस एक को जान के ही जीवन में एक रस्ता पैदा होती और एक रस आनंद का दूसरा नाम है सर्वदा आकाशवत निर्विकल्प ज्ञानी को कहां संसार है? कहां आभास है? कहां कहां साधन है? है? आभास साध्य साधन निर्विकल कहा साध्यम क्वाचा साधनम आकाश आकाशस्य एव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा वो जो अपने भीतर आकाश की तरह साक्षी भाव में निर्विकल्प हो के बैठ गया है उसके लिए फिर कोई संसार नहीं संसार है मन और चेतना का जोड़ संसार है साक्षी का मन के साथ तादात्म जिसका मन के साथ तादात्म टूट गया उसके लिए फिर कोई संसार नहीं संसार है भ्रांति मन की मन के महलों में भटक जाना वो दिया बुझ गया साक्षी का तो फिर मन के महल में तुम भटक जाओगे दिया जलता रहे तो मन के महल में ना भटक पाओगे इतनी सी बात है। बस इतनी सी सी बात बात है है बस ही सार की समस्त शास्त्रों में फिर कहा साध्य है कहां साधन है जिसको साक्षी मिल गया उसके लिए फिर कोई साध्य नहीं कोई साधन नहीं ना उसे कुछ विधि साधनी है न कोई योग जब तप ना उसे कहीं जाना है कोई मोक्ष कोई स्वर्ग कोई परमात्मा नहीं उसे कहीं जाना नहीं उसे कुछ करना पहुंच गया साक्षी में पहुंच गए तो मुक्त हो गए साक्षी में पहुंच गए तो पाली या फलों का फल भीतर ही जाना है अपने में ही आना है मैंने सुना है कि किसी गांव में एक फकीर घुमा करता था उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक मोटा डंडा चिथड़ों में लिपटा उसका ढीला ढाला और झुरियों से भरा बुढ़ापे का शरीर अपने साथ एक गठरी लिए रहता था सदा और गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था माया वह बार बार उस गठरी को खोलता भी था उसमें उसने बड़े जतन से रंगीन रद्दी कागज लपेट के रख छोड़े थे कहीं मिल जाते रास्ते पर तो कागजों को इकट्ठा कर लेता अपनी माया की गठरी में रख लेता जिस गली से निकलता उसमें रंगीन कागज दिखता तो बड़ी सावधानी से उठा लेता सिकड़ोनों पर हाथ फेरता उनकी गड्डी बना के जैसे कोई नोटों की गड्डी बनाता अपनी माया की गठरी में रख लेता उसकी गठरी रोज बड़ी होती जाती थी बूढ़ा हो जा रहा था और गठरी बड़ी होती जाती थी लोग उसे समझाते कि पागल कचरा क्यों ढोता है वो हंसता है और कहता कि जो खुद पागल है वो दूसरों को पागल बता रहे कभी कभी किसी दरवाजे पे बैठ जाता और कागजों को दिखा कर कहता ये मेरे प्राण ये खो जाए तो मैं एक क्षण जीना सकूंगा ये खो जाए तो मेरा दिवाला निकल जाएगा ये चोरी चले जाएं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा कभी कहता ये मेरे रुपये ये मेरा धन इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले को पुनः निर्माण कराऊंगा कभी अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरकर स्वाभिमान से कहता उस किले पर हमारा झंडा फहराएगा और मैं राजा बनूंगा। और कभी कहता कि इनको नोटी मत समझो इनकी ही मैं नावें बनाऊंगा इन्हीं नावों में बैठ कर उस पार जाऊंगा और लोग हंसते और बच्चे हंसते और बूढ़े भी हंसते और जब भी कोई जोर से हंसता तो वो कहता चुप रहो पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो तभी गांव में एक ज्ञानी का आगमन हुआ और उस ज्ञानी ने गांव के लोगों से कहा इसको पागल मत समझो और इसकी हंसी मत उड़ाओ इसकी पूजा करो ना समझो क्योंकि ये जो गठरी धो रहा है तुम्हारे लिए धो रहा है ऐसे ही कागज की गठरियां तुम धो रहे हो तुम्हारी मूर्ता को प्रकट करने के लिए इतना श्रम उठा रहा है इसकी गठरी पर उसने रखोड़ा माया लिखा है कागज कूड़ा कचरा भरा है तुम क्या लिए घूम रहे हो तुम भी सोचते हो कि महल बनाएंगे उस पे झंडा फहराएंगे नाव बनाएंगे उस पार जाएंगे सिकंदर बनेंगे कि नेपोलियन सारे संसार को जीत लेंगे बड़े किले बनाएंगे कि मौत भी प्रवेश ना कर सकेगी और जब ये फकीर समझाने लगा लोगों को तो वो बूढ़ा भिकमंगा हंसने लगा उसने कहा कि मत समझाओ ये खाक समझेंगे ये कुछ भी ना समझेंगे मैं वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा यह सुनते नहीं ये मेरी गठरी देखते हैं अपनी गठरी नहीं देखते ये मेरे कागज रंगीन कागजों को रंगीन कागज समझते हैं जिन नोटों को उन्होंने तिजोड़ियों में भर रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे कहते हैं पागल खुद पागल ये पृथ्वी बड़ा पागल खाना है इसमें से जागो इसमें से न जागे तो बार बार मौत आएगी और बार बार तुम वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे फिर फिर जन्म इसलिए तो पूरब के मनीषी एक ही चिंतना करते रहे सदियों से आवागमन से कैसे छुटकारा हो कैसे मिटे जन्म कैसे मिटे मौत मिटने का एक ही उपाय तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका न कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु होती तुम्हारे भीतर अजन्मा और मृत स्वरूप कुछ पड़ा है वही तुम्हारा हीरा उसे खोज लो वही तुम्हारा धन और बहुत दूर नहीं पड़ा है जिस शरीर के पीछे मन है और ठीक मन के पीछे साक्षी इंच भर की दूरी नहीं है जरा भीतर सर को जरा सा भीतर सर को और तुम उसे पालोगे जिसे पाने के लिए जन्मों से कोशिश कर रहे हो लेकिन गलत स्थान पे खोज रहे हो इसलिए उपलब्ध नहीं कर पाते हो ये साक्षी आकाशवत है जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं ऐसी साक्षी की कोई सीमा नहीं और जैसे आकाश पर कभी बादल गिर जाते हैं तो आकाश खो जाता है ऐसे ही साक्षी पर जब मन गिर जाता है मन के बादल विचार के बादल तो साक्षी खो जाता है लेकिन वस्तुता खोता नहीं जब वर्षा में घने बादल घिरे होते हैं तब भी आकाश खोता थोड़ी सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता है ओझल हो जाता आँख से ओझल हो जाता है फिर बादल आते चले जाते आकाश फिर प्रकट हो जाता है जिसको तुम विचार कहते हो वो तुम्हारे चैतन्य के आकाश पर घिरे बादल हैं, उनसे तुम जरा अपने को अलग कर लो निस्तरण कर लो अपना और तुम अचानक पाओगे उसे पा लिया जिसे कभी खोया ही ना था उसे पालिया जो खोया ही नहीं जा सकता और वही पाने योग्य है जो खोया नहीं जा सकता जो खो जाएगा जो खो सकता है उसे पापा कर भी क्या करोगे वो खो ही जाएगा वो फिर फिर खो जाएगा वही कर्म फल को त्यागने वाला पूर्णानंद स्वरूप ज्ञानी जय को प्राप्त होता है जिसकी सहज समाधि अविछिन्न रूप में वर्तती या जयति अर्थ सन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रह अक्रिमो अनवच्छिन्ने समाध्र वर्तते समझो सा जयति अर्थ सन्यासी जिसने जीवन में से अर्थ की अपनी खोज छोड़ दी जो कहता है अर्थ परमात्मा का मेरा क्या अंश का क्या कोई अर्थ हो सकता है अर्थ तो पूर्ण का होता है समझो ये मेरा हाथ उठा तुम्हारे सामने ये हाथ अगर मुझसे तोड़ लो तो भी हो सकता है इसी मुद्रा में हो लेकिन तब इसमें कोई अर्थ ना होगा मुर्दा हाथ की कोई मुद्रा होती मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं मेरी आंख में झांको मैं मर जाऊं मेरे भीतर जो छिपा है वो विदा हो जाए फिर भी ये आंख तुम्हारी तरफ इसी तरह देखती रहे लेकिन इसमें फिर कुछ अर्थ ना होगा देखने वाला ना रहा तो आंख में क्या अर्थ होगा हाथ उठाने वाला ना रहा तो उठे हुए हाथ में क्या अर्थ होगा अर्थ पूर्ण में होता अंश में नहीं होता और हम सब इस विराट अस्तित्व के पूर्ण परमात्मा के पर ब्रह्म के अंश हैं हम में अर्थ नहीं हो सकता अर्थ तो परमात्मा में जब तक तुम अपना अर्थ निजी अर्थ खोज रहे हो तब तक तुम पागल हो अंग्रेजी का शब्द इडियट बहुत अच्छा है वो जिस मूल धातु से आता है उसका अर्थ होता है जो अपना निजी अर्थ खोज रहा है जो अपना व्यक्तिगत ईडियम खोज रहा है वो ईडियट वही मूड है जो अपना निजी अर्थ खोज रहा है जो सोच रहा है कि मेरी कोई नियति है, मुझे कुछ खोजना है मुझे कुछ सिद्ध करके बताना है वही समझदार है जिसने विराट के साथ अपनी नियति जोड़ दी कोई लहर सागर की अपना लक्ष्य खोजने लगे तो पागल ही हो जाएगी ना लक्ष्य सागर का होगा लहर का कैसे हो सकता है फिर सागर का भी कैसे होगा महासागर का होगा फिर महासागर का भी कैसे अर्थ विराट का होता है और यह वचन बड़ा अद्भुत है या मैं क्या खोजू मेरा क्या लेना देना बहूंगा तेरी रा, तेरी धार में ले चलेगा जहां वहां चलूंगा डुबा देगा तो डूबूंगा उबारेगा तो उबरूंगा अब तू समझ अब तू जान तेरी मर्जी हो जैसी जब कहते कि पत्ते भी उसकी बिना मर्जी के नहीं हिलते तो मैं क्यों हिलू हिलाए तो हिलू ना हिलू तो ना हिलाए तो ना हिलू जैसा नाच नचाएगा नाचूंगा ऐसा जिसने समग्र रूपेण छोड़ दिया परमात्मा पर उसका नाम ही सन्यासी अर्थ सन्यासी या सा जयती अर्थ सन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रहा और जिसने इस तरह छोड़ दिया उसके जीवन में उस विग्रह का पदार्पण होता उस प्रसाद का पदार्पण होता है जहां स्वरस जन्मता है जहां परम रस की धार बहती तुम रोके खड़े हो तुम बाधा हो तुम झरने पर पड़े हुए पत्थर हो हटो तो झरना बहे तुम्हारे कारण झरना नहीं बह पा रहा है वही कर्म फल को त्यागने वाला पूर्णानंद स्वरूप ज्ञानी जय को प्राप्त होता जिसकी सहज समाधि अविछिन्न रूप में बरतती और ध्यान रखना समाधि तो तभी अनवच्छिन्न रूप में बरतेगी जब सहज हो सहज का अर्थ जब स्वाभाविक हो स्वाभाविक का अर्थ जब चेष्टा से निर्मित ना हो आयोजना ना की जाए रोपित ना की जाए वही समाधि जो किसी प्रयास से उत्पन्न ना हो अनायास हो इस फर्क को समझना यही पतंजलि अष्टावक्र का भेद पतंजलि जिस समाधि की बात कर रहे वो चेष्टा से होगी यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तप समाधि ऐसी लंबी यात्रा होगी बड़ी योजना करनी पड़ेगी बड़े प्रयास करने पड़ेंगे सब तरह से अपने को साधना पड़ेगा तब होगी वो संकल्प का मार्ग है अच्छा कहते समर्पण छोड़ो भी तुम क्या साथ होगे यमनिया? तुम कैसे प्रत्याहार साधोगे? हो तो अपनी नहीं प्राणायाम क्या करोगे ध्यान धारणा क्या करोगे तुम हो कौन तुम हटो भी इससे यह अहंकार जाने दो इसी अहंकार पर तुमने अब तक हीरे जवाहरात लटकाए अब यम नियम लटकाना चाहते हो इसी अहंकार से तुमने संसार जीता अब इसी अहंकार से तुम परमात्मा को भी जीतना चाहते हो छोड़ो ये सब तुम सिर्फ इतना ही करो एक ही कदम में छलांग लो तुम कहो अब जैसी तेरी मर्जी अब जो विराट कराएगा होगा ऐसे सरल भाव से जो समाधि पैदा होती वही सहज समाधि कबीर ते साधो सहज समाधि भली सहज समाधि का अर्थ होता तुम्हारी चेष्टा से नहीं तुम्हारे बोध से जो आती जागरण से जो आती समझ मात्र से जो आ जाती जिसके लिए बड़े बड़े उपाय विधि विधान नहीं करने पड़ते जिसकी सहज समाधि अविछिन्न रूप में वर्तती है वही अर्थसन्यासी धन्य भागी है अकृत्रिमो अनवचिन्न समाधर वर्तते अकृत्रिम कई लोग हैं जो कृत्रिम समाधि साध लेते बैठ गए उपवास कर लिया अगर खूब उपवास किया तो शरीर छीण हो जाता जब शरीर छीण हो जाता तो विचार को ऊर्जा नहीं मिलती विचार छीण हो जाता उस निस्तेज अवस्था में विचार नहीं उठते उसको तुम समाधि मत समझ लेना वो तो एक तरह की आंतरिक दुर्बलता है समाधि नहीं धोखा है वो तो ऐसे समझो कि किसी आदमी को नपुंसक कर दिया और वो कहने लगा कि मैं ब्रह्मचारी हो गया नपुंसकता ब्रह्मचारी नहीं है नपुंसकता तो सिर्फ अभाव है ब्रह्मचरी तो बड़ी भावदशा है भावात्मक है समाधि दो तरह की हो सकती तुम उपवास करो खूब इसलिए बहुत से पंथ उपवास करवाते उपवास करने से शरीर छीण होता है और जब शरीर छीण होता तो मन को ऊर्जा नहीं मिलती जब मन को ऊर्जा नहीं मिलती तो तुम्हें लगता है कि मन से मुक्त हो गए मन पड़ा रहता फन पटके जैसे कि सांप बेहोश पड़ा हो भूखा पड़ा हो फिर भोजन करोगे फिर मन का फन उठेगा इस तरह से कुछ जबरदस्ती साधने से कुछ हल नहीं है तुम अगर ब्रह्मचरी साधना है लंबे उपवास करो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया गया हार्वर्ड में तीस विद्यार्थियों को उपवास पर रखा गया सात दिन के बाद उनके पास प्ले बॉय जैसी पत्रिकाएं पढ़ी रहे वो देखें ही नहीं नग्न स्त्रियॉँ सुंदर स्त्रियों के चित्र वो बिल्कुल ना देखे उनका रस ही जाता रहा जब शरीर ही क्षीण होने लगा तो वासना को ऊर्जा कहां से मिले दो सप्ताह बीतते बीतते उनका बिल्कुल रस ना रहा तीन सप्ताह बीतते बीतते तो वो बिल्कुल नीरस हो गए उनसे कितना ही पूछा जाए कि स्त्रियों के संबंध में कुछ विचार वो कहते कुछ नहीं भोजन दिया चौथे सप्ताह के बाद बस भोजन के आते ही सारी ऊर्जा वापस आ गई वो जो फन मार के पड़ गए थे विचार फिर उठाए फिर वासना फिर स्त्रियों के नग्न चित्रों में रस आने लगा फिर बातचीत रसपूर्ण होने लगी इस प्रयोग ने बड़ी महत्वपूर्ण बात सिद्ध की शरीर को शक्ति न मिले तो मन को शक्ति नहीं मिलती शरीर से ही मन को शक्ति मिलती है शक्ति शक्तिशून्य हो जाने का नाम मुक्ति नहीं है मुक्ति तो महाशक्ति में घटती इसलिए सहज समाधि पर मेरा भी जोर है खाते पीते सहज स्वस्थ समाधि घटे तभी उसका कोई मूल्य है। जबरदस्ती घटा ली वो कृत्रिम है वो कागज के फूल हैं असली फूल नहीं उन पर भरोसा मत करना वे काम नहीं आएंगे इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है तत्वज्ञ महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी सदा और सर्वत्र राग रहे थे बहुनात्र के मुक्तेन ज्ञात तत्वो महाशया भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसा अष्टवक्र इतना कहे और अब कहते हैं कि इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन इसका मजा समझो इतना कहे कहते जा रहे हैं और कहते हैं कि इतना बहुत कहने से क्या प्रयोजन उसका कारण है कितना ही कहो कम ही रहता है कितना ही कहो जो कहना था अनकहा ही रह जाता है कितना ही गुनगुनाओ जो गीत गाना था गाया ही नहीं जा सकता लाउसू ने कहा है, जो कहा जा सके वो सत्य नहीं जो अन कहा रह जाए वही इतने दूर तक महागीता के ये अद्भुत वचन कहने के बाद और ऐसे वचन कभी नहीं कहे गए अवक्र कहते हैं इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन बहुनात्र के मुक्ते न बात छोटी है बहुत कहने से क्या सार संक्षित में कही जा सकती है इतनी सी बात है ज्ञातत्व महाशिया भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र सर्वतान जो समझ सके तत्वज्ञ महाशय जिसका आस है विराट हो और जो तत्व को समझ सके तो जरा सी बात है भोग और मोक्ष दोनों में जो निष्कांक्षी हो गया वही पालिया सब वही सन्यासी है तत्वज्ञ कहते हैं उसे जो अपने विचारों को एक तरफ रख के समझने की कोशिश करे तत्वज्ञ बहुत मुश्किल है खोजना और महासे बहुत मुश्किल है अब यहां तुम बैठे हो इसमें महासे बहुत मुश्किल है खोजना कोई हिंदू है वो महासेना रहा उसका आशय क्षुद्र हो गया कोई मुसलमान है वो महासेना रहा उसका आशय क्षुद्र हो गया आशय पे सीमा बन गई तो महासेना रहे संप्रदाय क्षुद्र बना देता किसी शास्त्र में मान्यता है क्षुद्र हो गए महाशय का अर्थ है जिसको ना कोई शास्त्र बांधता ना कोई संप्रदाय बांधता ना कोई धारणा बांधती जो मुक्त है जो कहता है ये सब किनारे रख के सुनने को राजी तब कहते फिर तो सुनने से ही हो जाएगा कुछ करना ना पड़ेगा अगर तुम होने की हिम्मत रखो तुम्हारे पक्षपात तुम्हारी जड़ हो गई धारणाएं तुम्हारे संस्कार एक तरफ रख दो तो तुम वहां से हो गए आकाश जैसे हो गए विचार हटा दिए बादल हट गए खुला आकाश प्रकट हो गए उस खुले आकाश में किसी सदुगुरु की जरा सी चोट तुम्हें सदा के लिए जगा दे लेकिन तुम विचारों की परतों से घिरे होकर सुनते हो चोट तुम तक पहुंचती नहीं या पहुंचती है तो कुछ का कुछ अर्थ हो जाता अनर्थ हो जाता है यहां कहा कुछ जाता है तुम समझ कुछ लेते हो मैंने सुना है महाराष्ट्र के एक अपूर्व संत हुए एक नाथ एक आदमी उनके पास बार बार आता था खोजी था कहता कि प्रभु कुछ ज्ञान दे हजार बार उस बार उसे समझा चुके थे मगर वो कुछ उसकी समझ में आता भी ना था वो फिर आ जाता कि प्रभु कुछ ज्ञान दे जीवन निष्पाप कैसे हो एक दिन सुबह सुबह आया एक नाथ से कहने लगा आप कुछ तो समझाएं कि जीवन निष्पाप कैसे हो उन्होंने कहा मैं तुझे रोज समझा तेरी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं वो आदमी कहने लगा कि आप कैसे निष्पाप हुए ये बता दो तो उसी रास्ते में भी चलूं। एक नाथ का कहा कि ठैस अचानक मेरी नजर तेरे हाथ पर तो पड़ गई तेरी उम्र की रेखा कट गई ये बात तो पीछे हो लेगी इसकी तो कोई जल्दी भी नहीं है ये तो तू जन्म भर से कर रहा है मगर ये मैं तुझे तो बता दूं कहीं भूल ना जाऊं सात दिन में तू मर जाएगा तेरी उम्र की रेखा कट गई अब जब एक नाथ किसी को कहें कि सात दिन में तू मर जाएगा तो अविश्वास करना तो मुश्किल और सब बातों पर चाहे अविश्वास कर लिया हो मगर इस पे तो कौन अविश्वास करे एक नाथ जैसा निष्प्रह व्यक्ति कहेगा तो ठीक ही कहेगा वो तो आदमी घबरा गया उसके तो हाथ तरकप गया वो तो उठ के खड़ा हो गया एक नाथ चले बैठो तुम्हारा प्रश्न तो अभी उत्तर दिया ही नहीं कि मैं कैसे निष्पाप हुआ उसने कहा महाराज अब तुम समझो निष्पाप कैसे हुए इधर मौत आ रही ससन की किसको पड़ी अब कभी फुर्सत मिली तो आएंगे फिर एक ने हाथ पकड़ा कि भागे कहां जाते वो बोला कि छोड़ो बीजी इधर बाल बच्चों को देखू इंतजाम करूं सात दिन कहते हो कि सात दिन में मर जाऊंगा वो तो भागा अभी आया था तो अकड़ से भरा था उसके पैर की चाल देखने थी, अब गया तो कपने लगा उन्हीं सीढ़ियों से उतरा मंदिर की लेकिन सहारा लेके उतरा घर जाया गया तो बिस्तर पे लग गया घर के लोगों ने पूछा हुआ क्या समझा बुझाया कि ऐसे कहीं कोई मौत आती लेकर उसने कहा कि वो पक्का आ रहा मौत आ रही ऐसा इंजाम कर लो ऐसा इंजाम कर लो सब करके वो अपने बिस्तर पर पड़ रहा खाना पीना छूट गया मरते आदमी को क्या खाना पीना तीन दिन में तो बिल्कुल निढ़ाल होकर पड़ गया मौत निश्चित आने लगी घर भर के लोग भी उदास होकर बैठे उसकी खाट के पास सातवें दिन जब सूरज ढलने के करीब था और वो बिल्कुल मौत की प्रतीक्षा कर रहा था मौत तो नहीं एक नाथ आ पहुंचे अपना दरवाजा खटखटाया एक नाथ को देख के उस नमस्कार करने तक की आवाज उससे निकल सकी हाथ नहीं जोड़ सका इतना कमजोर हो गया एक ने कहा भाई इतनी क्या बात है बड़ी मुश्किल से उसने कहा मौत आ रही एक नाथ का एक प्रश्न पूछना आया सात दिन में कुछ पाप किया पाप करने का कोई विचार आया उसने कहा हद हो गई मजाक की मौत सामने खड़ी हो तो पाप करने की सुविधा कहा मौत सामने खड़ी हो तो पाप का ख्याल कैसे उठे एक नाथ ने उठ तेरी मौत अभी आई नहीं रेखा तेरी काफी लंबी यह तो मैंने तेरे को सिर्फ तेरे उत्तर तेरे जवाब तेरे प्रश्न का जवाब दिया है और तो तू समझता ही नहीं था तेरे तो सिर पे खूब जोर से डंडा मारे तो ही से तेरी समझ में आप तेरी समझ में आया कि हम निष्पाप कैसे मौत सामने खड़ी जहां जीवन क्षण क्षण बीता जाता हो जहां समय चुकता जाता हो वहां कैसा पाप जहां मौत सब छीन लेगी वहां कैसा इकट्ठा करना जहां मौत सब पहुंच देगी वहां कैसे सपने संजोने जहां मौत आके सब नष्ट कर देगी वहां क्या बनाना लेकिन एकनाथ ने उससे कहा कि तुझे लाख समझाया तेरी समझ में ना आया यही समझाता था सब लेकिन जब तक तुझे जोर से चोट न मारी गई तब तक तेरी बुद्धि में प्रवेश ना हुआ और कहानी का मुझे आगे पता नहीं क्या हुआ जहां तक मैं समझता हूं वो आदमी उठ के बैठ गया होगा उसने कहा कि छोड़ो अगर अभी मरना नहीं है तुम्हारा तो तुम अपने घर जाओ हमें अपना संसार देखने दो कहानी का मुझे आगे पता नहीं कहानी आगे लिखी नहीं है शायद इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मौत की चोट में अगर थोड़ा सा उसको समझ भी आई होगी तो मौत की चोट के हटते ही समझ भी हट गई होगी वो चोट भी तो जबरदस्ती हो गई ना आयोजित हो गई मौत उसे दिखाई थोड़ी पड़ी मान ली मानने में घबरा गया अब जब फिर पता चला होगा कि अभी जिंदगी काफी बची तो वो कहेगा कि महाराज आएंगे फुर्सत से सत्संग करेंगे लेकिन अभी और काम सात दिन के काम भी इकट्ठे हो गए वो भी निपटाने और उस आदमी ने शायद एकनाथ को कभी क्षमा ना किया होगा किस आदमी ने भी खूब मजाक की ऐसी भी मजाक की जाती महाराज संत पुरुष होकर ऐसी मजाक करते उसने एक एकनाथ का सत्संग भी छोड़ दिया होगा कि फिर ये आदमी कुछ भरोसे करने फिर किसी दिन कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कर दे और झंझट खड़ी कर दे आगे लिखा नहीं गया है नहीं लिखे जाने का मतलब साफ है नहीं तो हिंदुस्तान में जब कहानियां लिखी जाती तो पूरी लिखी जाती हिंदुस्तानी ढंग कहानी का यह है कि फिर वो आया होगा महाराज के चरणों में गिर पड़ा उसने सन्यास ले लिया और उसने कहा कि बस अब मैं बदल गया मगर ये लिखा नहीं तो ये हुआ नहीं यहां तो ऐसा ना भी होता हो तो भी अंत ऐसे ही होता है सुखांत होती हिंदुस्तान की कहानी उसमें दुखांत कभी नहीं होता सब अंत में सब ठीक हो जाता है दुर्जन सज्जन बन जाते असाधु साधु बन जाते संसारी मोक्षगामी हो जाते सब अंत में ठीक हो जाता मरते मरते तक हम कहानी को ठीक कर लेते कहानियां है कि मर रहा है कोई उसके लड़के का नाम नारायण है, उसने कभी जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं दिया मरते वक्त वो बुलाया नारायण नारायण अपने बेटे को बुला रहा ऊपर के नारायण धोखे में आ गए <laughs> वो मर गया नारायण कहते कहते उसको मोक्ष मिला अब जिनने ये कहानियां गढ़ी बड़े बेईमान लोग रहे हो तुम ईश्वर को धोखा देते ऐसे और ईश्वर धोखा खाता है। तो ईश्वर से गया बीता हो गया वो अपने बेटे को बुला रहा है ऊपर के नारायण समझे मुझे बुला रहा है सोचा है कि चलो बेचारा जिंदगी भर नहीं बुलाया आप तो बुला लिया ऐसे अखिर में हमने कहानी ठीक कर दी जमा दी सब बात सब ठीक ठाक हो गया जिंदगी भर के पाप दो बार उसने नारायण को बुला दिया वो भी अपने बेटे को बुला रहा है शायद लोग अपने बेटों के नाम इसलिए भगवान के रखते नारायण विष्णु कृष्ण राम खुदा बक्स इस तरह के नाम रख लेते हैं तो चलो इसी बहाने मरते वक्त खुदाबक्श को ही बुला रहे थे उसी वक्त खुदा ने सुन लिया और मुक्ति हो गई ऐसे झूठों से कुछ सार नहीं है जहां तक मैं समझता हूं वह आदमी अगर तुम जैसा आदमी रहा होगा तो फिर कभी एक नाथ के पास न गया होगा फिर उसने कहा झंझट मिट गई यह आदमी धोखेबाज उसने यही समझा होगा कि उसने धोखा किया झूठ बोला संत पुरुष कहीं झूठ बोलते उसने ये समझा होगा तत्वज्ञ का अर्थ होता है वही समझो जो समझाया जा रहा है वही देखो जो दिखाई पड़ रहा है बीच में अपने को मत डालो इतनी छोटी सी बात है मोक्ष और भोग दोनों में निराकांक्षी सदा और सर्वत्र राग रहित इतनी कुंजी है महतत्व आदि जो द्वैत जगत है और जो नाम मात्र को ही भिन्न है उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का क्या कर्तव्य शेष इस रह जाता है मेहदादी जगद द्वैतम नाम मात्र बृझम्बितम विशुद्ध बोधस्य किम कृत्यम शिष्यते ये जो चारों तरफ फैला हुआ जगत है द्वंद का द्वैत का दुई का अनेकत्व का ये जो चारों तरफ अनेक अनेक रूप फैले हुए ये नाम मात्र को ही भिन्न है जैसे सोने से ही कोई बहुत गहने बना ले वे नाम मात्र को ही भिन्न है सबके भीतर सोना है ऐसे ही ये जो सारा इतना विराट जगत फैला हुआ है ये सब नाम मात्र को ही भिन्न है रूप मात्र में ही भिन्न है नाम रूप का भेद है मौलिक रूप से भिन्न नहीं है विज्ञान भी इसकी गवाही देता विज्ञान कहता सारा अस्तित्व बस विद्युत कणों से बना है एक से ही बना है अष्टावक्र का सूत्र कह रहा है मेहदादी जगत द्वैतम नाम मात्र विजंबितम बस नाम मात्र का भेद है जगत की चीजों में कुछ बहुत भेद नहीं है सब चीजें एक ही तत्व की विभिन्न विभिन्न मात्राओं से बनी इसलिए ऐसा जानकर ऐसा समझकर व्यक्ति इन रूपों के और नामों के मोह में नहीं पड़ता है कल्पना के जाल में नहीं उलझता है कल्पना का त्याग कर देने से विहाय शुद्ध बोधस्य। इस जगत में तुम्हारी जो कल्पना छिटकी छिटकी फिर रही है इस स्त्री को पालू कि उस स्त्री को पालू कि इस धन को पालू कि उस पद को पालू ये पुरुष मिल जाए ये जो तुम्हारी कल्पना छिटकी छिटकी फिर रही है विहय शुद्ध बोधस इस कल्पना के त्याग मात्र से शुद्ध बुद्ध का तुम्हारे भीतर जन्म हो जाता है शुद्ध बोध पैदा होता है किम कृत्यम कृत्यम अवशिष थे और फिर न तो कुछ करने को रह जाता न ना, ना करने को रह जाता फिर कोई कर्तव्य नहीं बचता फिर तो कर्ता परमात्मा हो गया तुम्हारा क्या कर्तव्य कल्पना के कारण मात्र कल्पना के कारण तुम उलझे हो संसार ने तुम्हें नहीं बांधा है तुम्हारी कल्पना ने बांधा है यह मौलिक उपदेश है अष्टावक्र का संसार में बांधा हो तो संसार से भाग जाओ मुक्ति हो जाएगी ऐसा तुम्हारे तथा कथित महात्मा कर रहे संसार ने बांधा नहीं बांधा कल्पना ने कल्पना को गिरा दो विहाय शुद्ध बोधस्य। इस कल्पना के गिरते ही शुद्ध बुद्धत्व का जन्म हो जाएगा ये जो हमारी कल्पना है इसे पालूं, उसे पालूं, इस कल्पना में हमारी ऊर्जा छीन हो रही है। हम पागल होकर दौड़ते सब दिशाओं में दौड़ रहे हैं दौड़ दौड़ में थके जा रहे हैं आपा में मिटे जा रहे हैं। चिंता ही चिंता जरा भी विश्राम नहीं ये कल्पना तुम्हारी छीन हो जाए कल्पना ही और कुछ छोड़ना नहीं है पत्नी को छोड़ नहीं जाना है पत्नी के प्रति जो कल्पना है उसे भर गिर जाने दो पर्याप्त बेटों को छोड़ नहीं जाना है अष्टावक्र ने तुम्हें पलायन नहीं सिखाया मैं भी नहीं सिखाता हूं तुम जहां हो वहीं डट के रहो घर में तो घर में दुकान पर तो दुकान में कुछ छोड़ नहीं जाना एक बात छोड़ दो वो जो कल्पना है ये पत्नी मेरी है ये कल्पना है ये बेटा मेरा है यह कल्पना है ना बेटा तुम्हारा है ना पत्नी तुम्हारी ना दुकान तुम्हारी ना मंदिर तुम्हारा है सब परमात्मा का है तुम भी उसके ये सब भी उसका इस पर तुम व्यक्तिगत दावे छोड़ दो अधिकार छोड़ दो परिग्रह छोड़ दो इस दावे के छूपते ही तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा और तब जो शेष रह जाता है तब जो विराट आकाश उपलब्ध होता है तब जो असीम आकाश उपलब्ध होता है तब जो स्वतंत्रता मिलती जो स्वच्छंदता मिलती है वही है जीवन का असली अर्थ वही है जीवन का असली स्वाद वही है प्रभु रस उस रस मेहता को पाए बिना तुम भिखारी के भिखारी रहोगे उस रस को पाओ रसो वैसा वह परमात्मा रस रूप है लेकिन तुम अपनी कल्पना के जाल छोड़ो तो उसकी रसथार है, फिर तुमसे कहता तुम हो पत्थर चट्टान जिसके कारण झरना रुका है तुम हटो यह तुम्हारा अहंकार भी तुम्हारी कल्पना मात्र है।, है नहीं कहीं बोधिधर्म चीन गया तो चीन के सम्राट ने उससे कहा कि कि आपकी मैं प्रतीक्षा करता वर्षों से अब आप आ गए एक काम भर कर दें ये मेरा अहंकार मुझे बहुत सताता है इसी अहंकार के कारण मैंने ये साम्राज्य बनाया लेकिन फिर भी ये इसकी कोई तृप्ति नहीं होती ये भरता ही नहीं इतना धन है फिर भी नहीं भरता अभी भी धन की सोचता है इतने बड़े महल हैं फिर भी नहीं भरता अभी भी और बड़े महलों की सोचता है इस अहंकार से मुझे छुड़ा दें बौद्ध ने कहा छुड़ा दूंगा सुबह तीन बजे आजा अकेला आना किसी को साथ लेके मत आना और एक बात ख्याल रखना अहंकार को लेके आना इसको घर मत छोड़ा वो सम्राट डरा ये क्या बात हुई उसने बहुत से ज्ञानियों से कहा था सबने उपदेश दिया था किसी ने ये नहीं कहा था छोड़ा दूंगा कोई कैसे छोड़ा देगा किसी को याद नहीं पागल मालूम होता फिर तीन बजे रात की क्या जरूरत अभी क्या अड़चन है और अकेले आना और ये आदमी भयंकर मालूम पड़ता है बोध जंगली ढंग का आदमी था देख ले जोर से तो तुम्हारे प्राण कब जाए घबरा जाओ तलवार की धार की तरह आदमी था कहते हैं कभी जोर से चीख देता था तो लोगों के विचार बंद हो जाते थे उसका हंकार लोगों को ध्यान लगवा देता था एक क्षण को विचार श्रृंखला टूट जाती थी इस आदमी के पास तीन बजे रात आना ठीक है और फिर ये आदमी दोबारा ये भी अजीब बात कह रहा है अहंकार साथ ले आना और जब वो सीढ़ियां उतर के जाने लगा सम्राट तो फिर डंडा ठोक के बोधिधर्म ने कहा देख भूलना मत ठीक तीन बजे आ जाना और अहंकार को साथ ले आना घर मत रखाना क्योंकि मैं उसे खत्म ही कर दूंगा आज वो डरने लगा और रात सो नहीं सका जाऊं ना जाऊं ये जाने के जैसी बात है कि नहीं लेकिन आकर्षण भी पकड़ने लगा इस आदमी की आंखों में बल भी कुछ था इस आदमी की मौजूदगी में कुछ आकर्षण भी था कोई प्रबल आकर्षण था नहीं रोक सका बहुत समझाया अपने को कि जाना ठीक नहीं लेकिन खींचा चला गया तीन बजे पहुंच गया पहली बात जो बौद्ध ने पूछी वो यही अहंकार ले आया तो सम्राट ने कहा आप भी कैसी बातें करते हैं अहंकार कोई चीज तो नहीं कि ले आऊं ये तो मेरे भीतर है उसने कहा चलो इतना तो पक्का हुआ कि भीतर है बाहर तो नहीं है तो आधी दुनिया तो साफ हो गई आधा काम तो हो चुका बाहर नहीं है भीतर है उसने कहा भीतर है आकर बैठ जा सामने और खोज भीतर कहां है और मैं डंडा लिए बैठा हूं तेरे सामने जैसे तुझे मिले इशारा कर देना कि पकड़ लिया वही खत्म कर दूंगा सम्राट बहुत घबराने लगा तीन बजे रात अंधेरे उस मठ में और ये आदमी डंडा लिए बैठा और पागल मालूम होता अब भागने का भी उपाय नहीं और खुद ही क्या फंसा कि बाहर नहीं भीतर है अब इनकार भी नहीं कर सकता आंख बंद करके भीतर देखने लगा भीतर जितना खोजा उतना ही पाया कि मिलता नहीं जितना खोजा उतना ही पाया मिलता नहीं सूरज उगने लगा तीन घंटे बीत गए और उसके चेहरे पर अपूर्व आभा छा गईलाया उसने कहा कि अबुट मुझे दूसरे काम भी करने मिला कि नहीं सम्राट वो उसके चरणों में झुक गया और कहा आपने मिटा दिया मैं धन्य भागी कि आपके चरणों में आ गया बहुत खोजा खोजने से एक बात समझ में आ गई न बाहर है न भीतर है।, है ही नहीं सिर्फ भ्रांति है कल्पना है मान रखा है। ये मैं सिर्फ एक मान्यता है ये मैं ही संसार है ये मैं का बीज ही फैल के संसार बनता है ये मैं गिर जाए ये कल्पना गिर जाए शुद्ध बोधस्य इसके छूट जाते ही शुद्ध संबोधि का जन्म हो जाता है और तब ना कुछ करने को बचता है न कुछ ना करने को करता ही नहीं बचता मैं गया तो करता गया और उस करता शून्यता में प्रभु तुम्हारे भीतर बहता तुम उपकरण हो जाते निमित्त मात्र बांस की पोली बांसुरी वेणु बन जाते वेणु बनो समर्पण करो कुछ और छोड़ना नहीं है इस मैं की कल्पना को विसर्जित करो इसे जाने दो इसके जाते ही निस्तर मानसा तो मन का निस्तरण कर गए विभूत रूपे इसके पार तुम्हारा साक्षी है साक्षी रस रसो वैसा आज इतना ही